ओह oh. दश अध्याय बाईसवें श्लोक तक उच्च विचार हो गया है पूर्वक तक तीन श्लोकों में ऐसी चर्चा हुई थी चार श्लोकों में नान्यम गुणे कर्ता दुष्टान पश्य गुणेभ्य परम भ्य मधुभागंशी कर्तृत्व गुण से अतिरिक्त भी कर्तृत्व नहीं है इंद्रिय शरीर आदि में कर्तृत्व गुण है मतलब मान गुण रजुगुण तमुगुण के परिणाम अवस्था है मतलब उस गुण रूप में नहीं है परिणाम अवस्था के जो गुण है ये कार्यकर्ण संघात गुण के बने हुए हैं त्रिगुणादमी का माया है उसी के बना हुआ है ये कार्यकर्ण संगात तो गुण का ही परिणाम है पूर्ण तो इन्हें में कर्तृत्व तो इन्हें में है आत्मा में कर्तृत्व तो नहीं है ऐसा जब द्रष्टा पुरुष दृष्टा बने इनमें क्रिया इनके क्रिया को देखने वाला शरीर आदि के क्रिया को देखने गमनादि व्यापार देख, दर्शनादि व्यापार शरीर आत्मा में नहीं है आत्मा निर्विशेष है दर्शनादि के द्वारा यह सविशेष है तो ये क्रिया आत्मा में नहीं है जो समझता है और गोण से जो परतत्व है जो त्रिव त्रिवातिका माया से पृथक तत्व है आत्मतत्व उसको भी जानता है तो मदभाव शोधि गति कहा था नरेस्वरूप को ही प्राप्त होता है वो ऐसा कहा और नान्य गुणे व कर्ता रुप्य गुणे व्यस्त परम व्यक्ति मदभाव शोधि गति इत्यादि तो गुण से अतिरिक्त तो कोई वस्तु नहीं है कर्ता कर्तृत्व तो जित भी है गुण में, नहीं आत्मा में तो नहीं है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो भी नहीं आगे का गुणान एतान अतित्यत्रिन देही देह समद भवान जन्म मृत्यु जरा दुख मृत वस्पुत आया ये तीनों गुणों को अतिक्रमण करना माने मैं ये शरीर आदि नहीं हूं शरीर एक एक करता यही है ये मैं नहीं हूं गुणान एतान अतित्य तीन एतान त्रिन गुणान अतित ये तीनों गुणों को अतिक्रमण करना गुणों का अतिक्रमण गुणों का परिणाम शरीर इंद्रियादि से पृथक अपने को लेना पृथक बनाना अतिक्रमण करना यह है गुणान यतन अतित्य तीन देही देह समुद्र भवान गुणान गुण, गुण कहां है क्रिया कहां हो रही है देह में है ये देह में होने वाले जो है शरीर में होने वाले गुण है शरीर इंद्रिया जो भी है शरीर में है सब गुण गुण ये सब इंद्रिया देही देह समुद्र भवान गुणान यतन अतित्य कहा यह तीनों को अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु जरा अतिक्रमण करके क्या प्राप्त होता है जन्म जरा दुखेर विमुक्त फिर जन्म मृत्यु जरा आदि दुख से ग्रसित नहीं होगा वो शरीर आदि से अपने को पृथक कर पाएगा तो यही फल होगा उसका विमुक्तो वृतम श्रुते जन्म मृत्यु, मृत्यु जरा रूपी दुखों से मुक्त हुआ पुरुष क्या होगा अमृतत्व को प्राप्त कर अमरत्व की उपलब्धि करेगा यह शरीर में तादात्मिक से मृतत्व का अनुभव कर रहा था मैं मरने वाला हूं मैं बूढ़ा हो गया हूं मैं रोगी हूं इत्यादि पैदा होता हूं यह सब शरीर के धर्म को लेकर के बोल रहा था कि तीनों गुणों से अपने को पृथक कर लेता है तो ये ये परिणाम ये होगा जन्म गृत्यु जरा दुखे विमुक्त है जन्म दुख और जरा आदि दुखों से मुक्त होता हुआ अमृतत्व तो अष्टे अमृत अमरत्व तो की अनुभव करेगा तब अरे मैं तो अजर अमर आत्मा हूं ये समझेगा इसके लिए गुणों का अतिक्रमण करना होगा शरीर इंद्रिया आदि को अतिक्रमण करना होगा मैं नहीं हूं ये मैं नहीं हूं इस बात में ना हम देहा ना देहा इस मैं देह इसमें पहुंचना होगा मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं ऐसा ना हम कश्यचित न मैं कश्य ये बोलना है मेरे कोई नहीं मैं किसी का नहीं मैं सचिदान आत्मा हूं ये संसार में कोई मेरे नहीं है शरीर आदि मेरे नहीं है और मैं किसी का नहीं किसी का भी नहीं मेरे संबंध ही नहीं है असंभव नहीं सकते हैं ना मैं कषित ना हम कषित मैं किसी का नहीं और मेरे कोई नहीं ये बात में जाना होगा कोई ना मेरे शरीर से ही तादाद में काटना होगा शरीर से अगर हटा देंगे अपने को पृथक करेंगे तो सारा संसार से पृथक हो जाएगा ये शरीर के माध्यम से पूरा संसार जुड़ता है ये मेरे है उसके ये है उसके परंपरा से सारा संसार में बहुत ज्यादा देती है प्रश्न उठता है ये गुणों को अतिक्रमण किए हुए जो पुरुष होते हैं जिन्होंने गुण का अतिक्रमण कर दिया तीनों गुणों से अतिक्रमण कर दिया तो उनका क्या लक्षण होता है क्या लिंग है पहचान क्या है उनका एक दूसरा आचरण कैसा होता है उनका तीसरा तीन गुणों के किस प्रकार से अतिक्रमण करता है, तीन है। ये तीन प्रश्न था गैरलिंग स्त्रीतान अति तो भवती प्रभो किमाचार कथम चैतान त्रिगुणान अतिवर्त यह प्रश्न था एक इक्कीसवे श्लोक में तीन प्रश्न है सभी के मन में एक प्रश्न उठ सकता है अर्जुन अनिमित्त बना हुआ है कैरलिंग किन लक्षणों के द्वारा क्या चिन्ह होगा उसमें कैरलिंग त्रिवन हेतव अतित वो भगवती प्रभु हे प्रभु तीनों गुणों से अतीत किस प्रकार होता है किस चिन्ह के द्वारा होगा क्या लक्षण होगा उसके शरीर में उसका आचरण कैसा होगा और किस प्रकार से गुणों का अतिक्रमण करता है प्रश्न कैर्लिंग त्रिगुण अतिथो प्रभु किचार्य कथा चैता है प्रश्न उसका उत्तर में प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया कैर्लिंग का, का उत्तर दे दिया है बाईसों श्लोक में प्रवृत्ति प्रकाशम च मोहमेज पांडव न दि संवृत्ता का क्षति बाईसो श्लोक एक उत्तर तीन में से एक उत्तर लिंग छिन्ह उ मैंने प्रारब्ध वेक्ष जीवन मुक्ति अवस्था में है शरीर का प्रारब्ध है अभी कितना कर्म फल भोगना बाकी है पूरा होने के बाद कई बेल में जाएगा ज्ञान हो चुका है तीनों गुणों पर अतिक्रमण करके बैठा हुआ है तो उस काल में क्या उसके लक्षण क्या होता है पहचान प्रकाश मने सत्गुण का कार्य सामने आ जाए सुखादि कार्य और प्रवृत्ति रज का कार्य और मोहमने अज्ञान तमगुण का कार्य आ जाए मूढ़ताप तीनों के आने पर द्वेष भी नहीं करता क्यों मेरे पास आ गई है द्वेष नहीं करता भोग आ गया सामने तो द्वेष नहीं करता और न निवृतारिकांश थी न द्वस्टि संप्रवृत्ता नहीं कहा था प्रवृत्त होने पर प्राप्त होने पर तीनों के द्वेष भी नहीं करता संसारी द्वेष करते हैं अन्यपुर द्वेष करते हैं किंतु ये द्वेष नहीं करेगा और न निवृतारिकांश थी सुखादि विषयों को संसारी संसारी पुरुष जो होंगे आकांक्षा करते चले जाने पर यह आकांक्षा भी नहीं करता मेरे पास रहे ऐसे भी नहीं करता मानी तो उदासीन जैसे वृत्ति में है वो आए जाए कोई मुझे लेना देना नहीं ऐसा समझता है ये तो उसके लक्षण है यह लक्षण तो स्वप्रत्यक्ष अन्य के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होगा वही जानता है यह या तो तादरी साहब में उसी प्रकार में स्थित जो व्यक्ति हो वो समझेंगे अन्य नहीं जान जन नहीं साधारण जन उसको नहीं जान सकती इस लक्षण को क्योंकि माने सुखादि विषय अथवा मोहादि विषय आने पर स्वयं का अनुभव होगा दूसरे को कैसे का। तो का स्वसंवेद्य है यह लक्षण अन्य के द्वारा जाना नहीं जाता एक तो यह है और दूसरा लक्षण देते हैं दूसरा क्या है किमाचार तीन श्लोकों के द्वारा किमाचार का बताएंगे अर्थ बताएंगे क्या आचरण वाला होता है वो क्योंकि ज्ञानी के जो आचरण होगा अन्य के लिए साधन बनेगा उसका तो स्वरूप बन चुका है सहज अवस्था में हो चुका है उसका क्यों अन्य के लिए जिज्ञासु के लिए साधन बनेगा तो किम किमाचार दूसरा प्रश्न था कहेंगे त्रिगुणा नेता अतिथो भगवती प्रभु किमाचार जो किम आचार्य बने को आचार है किम आचार्य इसका आचरण क्या कैसा आचरण करना है चलना फिर आदि कैसा उसका होता है बैठना उठना आदि कैसा व्यवहार होता है यही पूछा जा रहा है इसका उत्तर तीन श्लोक से देंगे एक है। कैर लिंगर इत्यादि परिहित कर लिंग इत्यादि जो पूछा गया था उसका उत्तर हो गया प्रकाशम से जगह द्वारा हो गया उसका पहचान लिंगम बता दिया द्वितीय प्रश्नों पर द्वितीय प्रश्न क्या कित आ रहा है तीन प्रश्न है उसमें तो किमाचार और दूसरा प्रश्न है मानी श्लोक में जो तीन प्रश्न में से द्वितीय प्रश्न की बात आ रहा है को आचार कि माचार है इसका आचरण क्या है तीनों गुणों को अतिक्रम किया हुआ जो व्यक्ति होगा कैसे आचरण इसका होता है तो ये प्रश्न उठा तो कहे अतः इधान गुणातीत जो गुणातीत पुरुष है जिस गुणों को अतिक्रम कर दिया है अपने को पृथक करके बैठा हुआ है जो जैसे चक्र से घड़ा निकालना बोलते हैं चक्र घूम रहा था घुमाया था घड़ा बनाने के कुम्हार ने कुम्भकार ने चक्र को घुमा दिया घड़ा बनाने के लिए घड़ा तैयार हो गया घड़ा को निकाल दिया फिर भी चक्र घूमता रहेगा जब तक बेग आए उसमें यानी कि घड़ा निकालते ही चक्र बंद नहीं होगा हिसाब चलता रहेगा तब जब तक कब तक जब तक उसमें बेग आए ठीक इसी प्रकार ज्ञान हो भी जाए तब भी प्रारम्भ तो भर चुका है अपना बेग भरा हुआ है जन्म से भर के बैठा हुआ है उसका नाश नहीं कर सकता प्रारब्ध तो प्रारब्ध शेष रह जाता है किसी को अविद्यालेश बोलते हैं अज्ञान तो नाश हो गया अब गंध रह गया बोलते कोई इत्यादि जो भी भाषा में बोले अभी प्रारब्ध शेष है क्यों शरीर चलता फिरता रह रहा है ज्ञान होते ही नाश नहीं हुआ है तो अगर किसी को बोला जाए ज्ञान होते तुम्हारा शरीर प्राप्त हो जाएगा आओ हम सिखाएंगे वही आएगा भी नहीं ऐसे ज्ञान को कि आएगा भी नहीं स्थिति ऐसी हो जाएगी ज्ञान होते ही मृत्यु हो जाना हो तो कोई चाहने चाहेगा भी नहीं ऐसी ज्ञान को स्थिति ऐसी है तो प्रारब्ध को काट नहीं पाया तो किस आचरण रहेगा उस काल में गुणातीत तो हो चुका है अपने पृथक कर चुका है वो गुणे व्यस्त परम व्यक्ति हो चुका है नान्यम गुणे व कवतार मेता हो चुका है यह सब क्रिया करने वाले शरीर इंद्रिया है नहीं नहीं हूं निश्चय करके बैठा हुआ है अपना स्वरूप को पृथक किया हुआ है उसने पहले तादाद में था अज्ञान काल में जकड़ा हुआ था अब अलग कर रखा है उस स्थिति में उसका आचरण कैसा होगा ये प्रश्न है अर्थाद में अब गुणातीत किमाचार गुणातीत पुरुष किस आचरण वाला होता है प्रश्न से यह द्वितीय प्रश्न श्लोक में किचार प्रतिवदन उत्तर कहते हैं है। अब उत्तर उत्तर कहते हैं उदा उदाशीन पदीनोल्युत उदासीन बद आसीन उदासीन के समान रहता है एक व्यक्ति उदासीन होता है तो दो व्यक्ति परस्पर जो भी वार्तालाप करते हैं उसमें दोनों तरफ में पक्ष नहीं देता किसी पक्ष में नहीं उसको उदासी बोलते हैं उदासी कहते हैं किसी का भी पक्ष नहीं लेना चुपचाप रहता है एक तो एक पक्ष पक्ष है बनेगा वो ऐसा वो उदासी कहलाता दोनों पक्षों में किसी को साथ नहीं देता उसको उदासीन कहते हैं उदासीन व्यक्ति इसका नाम है उदासीन अब तो उदासीन व्यक्ति जो संसार में होता है कभी कभी व्यवहार में देखा जाता है दो पुरुष की लड़ाई आदि होते समय एक व्यक्ति चुपचाप रहता है दोनों पक्षों को सहयोग नहीं देता उसको उदासीन बोलते हैं उसके समान ये रहता है कौन ये गुणातीत पुरुष उदासीन व्यक्ति के समान ये वति प्रत्यय लगा हुआ है तेरा तुल्य क्रिया चतुपति प्रत्यय लगा हुआ है उदासीन व्यक्ति के क्रिया, समान क्रिया के समान इसका क्रिया है इसलिए उदासीन ये बती प्रत्यय लगा है उदासीन व्यक्ति के समान यह रहता है व्यवहार काल में एक तटस्थ व्यक्ति होता।, होता है उदासीन और अन्य तो एक दूसरे के पक्ष में लग जाते हैं पक्षधर बनते हैं वह किसी का पक्ष भी लेने वाला व्यक्ति होता है उस उदासी बोलते हैं उसके समान यह व्यक्ति होता है त्रिराती कहां से उदासीन शरीर आदि से उदासीन है वो जो भी करे कुछ उसमें तात्पर्य नदासीन बद आशीन आशीन बद आशुप्रसेन धातु है सारस प्रत्य लगा हुआ है ईदाशा सूत्र है आश धातु से परे सांस के इकार को सारस का आकार को इकार हो जाता है ईदाशाही सूत्र है तो आशीन बना आशोप्रसेन धातु सारस का आ को ई होकर के ई ना बन गया बन गया आशीन उदासीन व्यक्ति के समान रहता हुआ जैसे व्यवहार में कोई एक उदासीन व्यक्ति होता है उसी के समान व्यवहार इसका होता है ऐसा रहता हुआ गुण ने विचाल लेते गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता जैसे व्यवहार में दो पुरुष आपस में झगड़ा करते हो तो उसके द्वारा विचलित नहीं होता उदासीन व्यक्ति विचलित नहीं होता किसी के पक्ष विधायक नहीं होता ठीक इस प्रकार एक गुणों मारे कार्यक्र संगात क्रिया के द्वारा विचलित नहीं होता गुणातीत व्यक्ति का लक्षण यह है आचरण ऐसा है उदासीन वसीन का उदासीन व्यक्ति के समान रहता हुआ जो योग ना गुणों के द्वारा जो विचलित नहीं होता मानी गुणातीत पुरुष गुण माना शरीर इंद्रियो की क्रिया से क्रियान्वित नहीं होता विचलित नहीं होता पक्षधर नहीं होता पहले शरीर इंद्रिया की क्रिया को अपने में आरोप करता था मैं करता हूं मानता था अब नहीं करेगा गुणा बर्तनते कहते हैं गुण गुण में रहते हैं ऐसा मानता है, है। क्योंकि गुण गुण गुणी है सक्षुरादी इंद्रिया जो है सतगुण के कार्य में आते हैं अपंजीकृत अवस्था के है और विषय जो होते हैं तम के कार्य है तो गुणा गुण से वर्तन त एक गुण दूसरे गुण में रहते हैं बर्तनते गुणी गुण में रहते हैं इति मतवा योगतिष्ठती यो व्यंगते कहा गुणावर्तन इस प्रकार यो अवतिष्ठती जो रहता है रहता है न यंगते चलायमान होता शरीर इत्यादि के गुणों से चलायमान नहीं होता क्रिया से चलायमान नहीं होता यह उसका असर होता है न यंगते एक गत धातु है विचलित नहीं होता किंतु ये अवतिष्ठती में अवपूर्वक धातु का रूप है आत्मरिप होना चाहिए समप्रविव्यस्थ ऐसा आत्मरिपत में सूत्र आता है आत्मरिपत करने के लिए यद्यपि धा, था धातु परस में परिष्ठती है। बनते हैं कहा तो होता है बोले तिष्ठती बोलेंगे क्योंकि तो अब लग जाने से आत्मरिपद में अवतिष्ठते ही बनता है वो तो अवतिष्ठती दिया हुआ छांदस प्रयोग है लौकिक नहीं हो पाएगा लौकिक अवतिष्ठते बोलना पड़ेगा यह छादस प्रयोग है क्योंकि अभपूर्वक है था धातु तिष्ठती तो आत्माने ने पद में प्रयोग तो होना था परस्पर पद में प्रयोग कर दिया छंद प्रयोग है आत्मा पद में छंद हो जाता अब अवतिष्ठाते बोलते तो आगे नहीं कहते छंद माने गुरु मात्र आ जाना था वहां लघु चाहिए गुरु चाहिए गुरु होना हो जाता क्यों दीर्घ का गुरु होता है एक आ रहा था तो गुरु हो जाता छंद भंग हो जाता इसके लिए है <coughs> भाष्य में कहते है यथा हो जैसे उदासी व्यक्ति होगा किसी का भी पक्षधर नहीं है तटस्थ होकर के बैठने वाला व्यक्ति यथा उदासीन जिस प्रकार जो उदासीन व्यक्ति होता है तटस्थ रहने वाला व्यक्ति ना कश्य से पक्ष में बचते जो व्यक्ति लड़ाई करते हो जो भी करते हो किसी का भी पक्ष का सेवन नहीं करता साथ नहीं देता किसी का भी उसी को उदासी बोलते हैं उदासी न कश्य पक्ष में बजते इसलिए बते किसी पक्ष का सेवन नहीं करता उदासी व्यक्ति ठीक इस प्रकार तथा ठीक इसी प्रकार अयम जो गुणातीत अयम गुणातीत जो गुणातीत हो गया है तीनों गुणों का कर अतिक्रम करके बैठा हुआ जो व्यक्ति अयम गुणातीतत्व तो उपाय मार्ग इस प्रकार ये व्यक्ति गुणातीतत्व तो उपाय के मार्ग में लगा हुआ है उपाय रूपी जो मार्ग है अभी गुणातीत के उपाय में अवस्थित उस मार्ग में बैठा हुआ है माना गुणातीत होने के लिए जो बैठा हुआ है वो अभी आचरण है अवस्थित आसीना का आसीना इस प्रकार रहता हुआ व्यक्ति आत्मवीत जो आत्मव्यता है वह गुण यह सन्यासी नुण गुणों के द्वारा विचलित तो होता तो सन्यासी कर्म त्यागी जो आत्मव्यता शरीर आदि को भी त्याग के बैठा हुआ विचार से मैं नहीं हूं करके शरीर आदि तक त्यागा हुआ है तो शरीर आदि को कर्म को क्या रखेगा या संन्यासी का सम्यक न्यासी सम्यक प्रकार से निक्षेप करने वाला कर्म आदि को त्यागने वाला न विचार लेते गुण विचार लेते हैं तो गुणों गुजारा विचलता ही होता जो जैसे दृष्टांत दिया था कोई उदासी व्यक्ति होता है किसी का भी पक्षधर नहीं बनता दो व्यक्ति लड़ते हो किसी का भी साथ देते चुपचाप अपनी स्थिति में होता है इसी प्रकार है गुणों विषय गुण गुण में रह रहे ऐसा समझता है इंद्रियादि गुण विषय रूपी गुण में है ये समझता है तो वो विचलित नहीं होता कहा विवेक दर्शन अवस्था तो क्यों वो विवेक दर्शन भी अवस्था में होने से किस अवस्था में बैठा हुआ ज्ञान रूप ज्ञान दर्शन सब ज्ञान दर्शन उसका ज्ञानाकार व्यक्ति में बैठा हुआ है इसी कारण से विचलित नहीं होता शरीर इंद्रिय की क्रिया से विचलित नहीं होता ज्ञान अवस्था में शरीर आदि में नहीं मैं भिन्न हूं यह ज्ञान है उसको तदयता स्फुटी करते उसी स्पष्टीकरण करते हैं इस बात को क्यों विचलित नहीं होता वो शरीर इंद्रिया आदि की क्रिया से विचलित क्यों नहीं होता गुणातीत गलती उसे स्पष्टीकरण करते हैं गुणा गुण से वर्तता है गुणा हमारे कार्यकरण विषयाकार परिणत गुण स्वतः गुण तो नहीं ये जो गुण कार्यकरण विषय रूप से परिणत जो गुण है कार्य शरीरकरण इंद्रिय और विषय शब्द आदि विषय रूप से परिणत है सबसेरादी इंद्रिया शतुगुण के कार्य परिणत होते हुए बने हैं सतगुण के अपंजीकृत महाभूत के सतुगुण के कार्य में एक एक समि से अंतकरण है मन आदि और कर्मेन्द्रिया और प्राण सम रजुगुण के कार्य अपंजीकृत महाभूत के रजुगुण के कार्य होते हैं कर्मेन्द्रिया तो एक एक के हैं और प्राण जो है सम्मिलित अंश है समष्टि अंश है और बाकी बच गया तमो तो गुण बचा हुआ है उसका हो जाता है विषय शब्दादि विषय शरीर भी उसी आता है स्थिति है तो गुणागुणेश बर्तन था यह समझता है चौफरादी इंद्रियां जो गुण है वो गुण मान विषयों में रहते हैं ऐसे समझता है नहीं, नहीं नहीं हूं मैं मैं पृथक हूं ऐसा समझता है ये कहा गुणागुणेश बर्तन था कहा गुणागुणेश गुणा बर्तन तो इतने गुण ही रहते हैं गुण व्यवहार होता है मेरे में नहीं यह समझ देते वह योग कहा हुआ ये कहना चाहते हैं गुणा हमारे क्या है कार्य विषय विषयाकार पर तीन रूप से परिणाम है गुणों का किस रूप से जो सदगुण रजगुण तमगुण तीनों को होगा कार्य माने शरीर कर्ण माने इंद्रिया और विषय माने शब्द आदि इन रूप में तीन रूप में परिणाम तीनों सो के अधिकृत संसार मिलना नहीं है शरीर इंद्रिया विषय सारा संसार आ अन्य वर्तन एक दूसरे में एक दूसरे रहते हैं बास यही है चक्षरादि विषयों में है विषय चक्षरादि में है इत्यादि यही समझता है वो यदि वो अवतिष्ठती जो इस प्रकार रहता है क्योंकि अवतिष्ठति जो है आत्मनिपद होना था पद हुआ है यहां छांदस प्रयोग है ये कहना है क्यों समस्था ऐसा सूत्र है था सम अव प्र पी ये चार उपसर्ण से पर होता है आत्मनिपद हो जाता है इचार उपसर्ग से अति, अतिरिक्त उपसर्ग हो, हो प्रति हो प्रतितिष्ठति बनते क्या बोलते हैं अतिष्ठती तिष्ठते नहीं होता क्योंकि संतिष्ठते सम लगने पर आत्मनिपद तो होता है केवल था धातु का रूप होगा तिष्ठती बोलेगे परस्म में पर होता है ये चार उपसर्ग लग जाए चार में से कोई भी लगे आत्मनिपद हो जाता है सूत्र है पाणी जी का सम प्रविद्यस्थ समी ये चार ये चार में से कोई भी हो य हमारे पास अव है अभी तो इसलिए आत्मा में प्रयोग होना चाहिए क्यों छंद प्रयोग कर दिया अवतिष्ठती कहा छंदो भा, भंग भयात परस्पर पद प्रयोग का देश भाष्यकार लिखते हैं छंद भंग हो जाता क्यों गुरु उच्चारण हो जाता वहां अवतिष्ठते न्यंगते ऐसा बोलने में गुरु उच्चारण से छंद ठीक बनता नहीं वह लघु चाहिए हर्षो चाहिए इसलिए ऐसा किया छोड़ भंग भयात छंद का भंग भय से परस्पय पद प्रयोग मान श्री कृष्ण भगवान को परस्पर पद का प्रयोग कर दिया भाषिककार बोल रहे हैं अवतिष्ठती लिखा है कहीं कहीं पाठ मिलता है किसी किसी गीता के पुस्तक में अवतिष्ठ कह में अनुतिष्ठती पाठ मिलता है क्या मिलता है तो वहां परस्पय पद प्रयोग सही है वो क्यों सम अव प्रचार है नहीं अनु वहां परस्पयपति पर हो जाए वो स्थिति में कहा योनि न योन तिष्ठती यदि पाठांतर बात पाठांतर है जहां अवतिष्ठती का अर्थ है योवतिष्ठती के साथ में योन तिष्ठती ऐसा पाठ पाठांतर में यह कर जाएंगे तो उस स्थिति में परस में पद ठीक है यदि वो हो तो एक कहा न्यंगते इगत धातु है मारे इंगते हो जाता है उसका रूप ईगत नुम आएगा तो नुम धातु इंगते वादिक धातु है और न इंगते न्यंगते चलाईमान नहीं होता यही गई न चलती यही है चलिए कंपनी रातू विचलित नहीं होता माने इंद्रियों आदि के क्रिया से बिजलित नहीं होता अपने रूप स्वरूप में रहता है गुणातीत व्यक्ति जैसे उदासीन व्यक्ति दूसरे के क्रिया से बिजलित नहीं होता दो वेद की लड़ते हो तो वो विचलित नहीं होता चुपचाप है ठीक है इस प्रकार इंद्रिया की क्रिया से विचलित नहीं होता गुणातीत व्यक्ति का एक आचरण होता है हिमाचार का ंगत मे न चले स्वरूपावस्था येगा अपने स्वरूप स्थिति है वो भगवती अपने स्वरूप में स्थित होता है मैंने शरीर इंद्रिया आदि की क्रिया में अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता अपने स्वरूप में होता है पहले विचलित होता था अपने को क्रियावान समझता था अपने समझता एक आचरण और भी आचरण इसके तीन श्लोक में बताना एक श्लोक यही है आचरण के विषय में टीका में कहते हैं दृष्टान्तम ब्याचते दृष्टांतिया उदासीन बद उदासीन व्यक्ति का दृष्टान्तिया यथा इत्यादि शब्द कहा था, था। यथा उदासीनो जो उदासीन व्यक्ति है न कश्यचित पक्षम भजते जिस पर किसी भी पक्ष को सेवन नहीं करता वो जो व्यक्ति लड़ते हो तो किसी भी साथ नहीं था चुपचाप है जो कुछ करते हैं। तथा इत्यादि बोलेंगे आगे उपेक्षक पक्ष पाते तत्व अयोगात कहते हैं उपेक्षक जो व्यक्ति उपेक्षा करने वाला अन्य की क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता उपेक्षक जो व्यक्ति होता है उसका पक्षपात यदि करता हो उपेक्षक भी पक्षपात करता तो तत्वयोगाथ फिर उपेक्षा तत्व नहीं रहेगा क्या रहेगा उसमें उपेक्षा तत्व नहीं हो सकता उदासीनत्व नहीं रह पाएगा यदि पक्षपात कर जाता हो तो आत्मभिद आत्मकौटस्य ज्ञान है ना आशीन आत्मव्यत्ता किस ज्ञान में बैठा हुआ आत्मा है आत्माकूटस्थ है निर्लप है अक्रिय निष्क्रिय है यह क्रिया आत्मा में नहीं है देहादि में है इंद्रियादि में क्रिया है ऐसा मानता है कौन आत्मव्यता कौन मानता है आत्मा वो जानने वाला आत्मवित आत्मा आत्मकुटस्थ ज्ञान है ना आशीन इस रूप से इस ज्ञान के माध्यम से बैठा हुआ होता है वो निश्चय उसमें आशीन रहता हुआ निवृत्त कर्तृत्वाभिमान जिसमें कर्तृत्व का अभिमान निवृत्त हो गया है आत्मव्यता में क्यों कुटस्थ कौटस्थ आत्मक ज्ञान है उस उसक्रिय आत्म का ज्ञान है तो कर्तृत्व तो अभिमान से रहित है वो निवृत्त कर्तृत्व तो अप्रयतमान हो प्रयत्न नहीं करता आत्मव्यता आत्मवाद में कोई क्रिया होना संभव नहीं है भगवती एक कहा दृष्टान्त का सिद्धांत है बताते तथा करके बोला दृष्टान्त दे दिया है उदासीन व्यक्ति जिस प्रकार सेवन नहीं करता किसी पक्ष का भी सहयोग नहीं करता ठीक इस पर था अयम आत्मवित जो आत्मविद्ता होगा गुणातीत बने आत्मविद्ता गुणातत्व उपाय मार्ग अवस्था मार्ग में बैठा हुआ अभी व्यक्ति आशी न आत्मविद बैठा हुआ जो आत्मवित है गुण सन्यासी गुण के द्वारा न विचार लेते आगे क्रिया है जो सन्यासी गुणों का परित्याग करके बैठा हुआ है वह विचार लेते विचलित नहीं होता आत्मविद्ता जब तक गुणों के दायरे में हमारा जीवन होता है तब तक हम विचलित होते हैं क्यों शरीर इंद्रिया को अपना तादाद में माना स्वरूप मान के बैठ जाते हैं तो हम गुणों से विचलित हो जाते हैं इनके क्रिया को अपने में आरोप कर जाते हैं मई क्रिया मई क्रियावान हो मानते हैं ऐसे पृथक जब अपने को कर देता है उस काल में इनकी क्रिया को अपने में आरोप नहीं करता विचलित नहीं होता से उदासीन व्यक्ति का दृष्टा दिया है उदासीन पद आसीन कहा हुआ है ठीक है गुणातीत उपाय मार्ग को ज्ञान देखो गुणातीत होने के जो उपाय का मार्ग है किस मार्ग से चलने पर ज्ञान गुणातीत होगा ज्ञान मार्ग है ज्ञानी है वो आत्मज्ञान आत्मज्ञान से गुणातीत हो सकता है कई मार्ग है ज्ञान मार्ग कहा गुणातीत उपाय मार्ग क्या है वाषि में कहा गुणातित्व उपाय मार्ग अवस्थित मैं ज्ञान मार्ग में बैठा हुआ है ज्ञान में बैठा आत्मज्ञान में बैठा हुआ शब्दाधिस्थ ज्ञानात प्रचार महाराज जब उसके सामने शब्दादि विषय आ जाएंगे शब्द स्पर्श रूप रसगंध पहले के संस्कार आएंगे विषय आएंगे आने पर विचलित हो जाएगा ये शंका ये शंका आ गई शब्दाधिवीर विषय शब्दादि पंच विषय है जो सामने आ जाते हैं विषय कुटस्थ तो ज्ञान आत्म आत्मा में कूटत् असंगत तो ज्ञान था निष्क्रिय तो ज्ञान से फिस फिसल जाएगा हो जाएगा वो शरीर बुद्धि में आएगा ये शंका आगे तो उत्तर देते हैं गुण ने विचार लेते जो विषय रूपी गुण है ना शब्दादि गुण तमुगुण के परिणाम है वो इनके द्वारा विचलित नहीं होता आत्माभाव में पहुंचने के बाद विचले नहीं क्यों यदगतवा निवर्त तदधामा परमात्मा जहां जाने के बाद लौटना संभव नहीं इसको छोड़ के गया जहां जाने के बाद लौटा नहीं स्थान। सुसुप्त में जाने के बाद जागरूक तो देखना नहीं उसका में छोड़ दिया छोड़ दिया जागरक सुग्रह कहाँ गए कहाँ गए पता ही नहीं होता सुसुब्ध पहुंचने के बाद हाँ उसके भी ऊपर की अवस्था है घुटस्थ निर्दय आत्माभाव में पहुंच रहा उस स्थिति में विषयों के साथ उस सम होता ही नहीं न विचार देते गुण आए जाए विचलित नहीं होता क्यों मेरे नहीं है वो क्या मानता है गुण आवर्तन तो इत्ते इत्ते है गुण गुण में रहते हैं इंद्रिया गुण विषय रूपी गुण में है नहीं। ये समझता है इत्यादि कहा था गुण के द्वारा विचलित नहीं होता यही है उपनता नाम विषयाना रागद्वेश द्वारा प्रवर्तक प्रवजन है देखो सामने आए विषयों का प्रवर्तक विषय हमारे लिए प्रवृति के कारण हम राग द्वेष को लेकर के बैठे हो तो हमें स्वा हमारे ऊपर सवार हो जाएंगे कहीं मैत्री भाव है कहीं शत्रुभाव है राग द्वेष है तब तो वो हमारे ऊपर सवार होंगे किंतु अपने सामने आए विषय है द्वेष द्वारा प्रवेश सामने जब उपन द्वारा तो प्राप्त है विषय शब्दाद विषय आए हैं तो राग द्वेष के बिना उसके साथ हमारे ऊपर जेंडर नहीं होगा तो राग होगा या द्वेष होगा ये क्यों आया अथवा तो वो क्यों नहीं मिले? मुझे नहीं मिला ये रागद्वेष उसके बिना प्रवृत्ति नहीं होती गुणों का ये कहना है उपनता नाम विषय प्राप्त विषय हैं, अपने पास पहुंचे हुए विषय हैं रागवेश द्वारा प्रवर्तक विषयों के तो प्रवर्तकता कब रागद्वेश द्वारा जहां रागद्वेश नहीं है विषय उसको विचलित नहीं कर सकते कहना है तदे तत्व तदे तत्टिकर होती उसी को स्पष्टीकरण करते हैं गुण विचार गुणा मन कार्यकरण कार्य करण विषय आकार परिणता ये तीन प्रकार के गुण तीनों बोले करके कार्य करण और विषय रूप से परिणत जो गुण है अन्य एक दूसरे एक दूसरे में रहते हैं ये समझता है वो इस प्रकार रहता है कहा टीका में कहा यो अवतिष्ठती स्वगुणातीत इतिरत्र संबंध है गुणातीत सब उच्चते आगे पच्चीसवें श्लोक में आएगा गुणातीत सऊचते तीन श्लोक पूरा होने के बाद गुणातीत सउच्चते बोलेंगे वहां जाके समझो इस प्रकार रहता हो कार्य करने संघात गुण गुण में रहते करके बैठा हो वही योगा गुणातीत सउच्चते आगे आएगा पच्चीस श्लोक में गुणातीत क्रियापद वही जाके अनुभव करना है तृतीय तीसरे श्लोक में जाके करना है ये कहा आगे के साथ इसका संबंध है योपति सब गुणातीत उच्चते जिस प्रकार रहता है गुण गुण में रहते हैं करके बैठता है वही गुणातीत कहा उसे को गुणातीतित कहा जाता है, यह आता है। अब पूर्व से तिष्ट आत्मनिपदे प्रयोग तब्य अवपूर्वक उपसर्ग पूर्वक था धातु जो होता है आत्मनिपद में प्रयोग करना चाहिए तो भगवान ने परस्पर पद कैसे कर दिया यो तिष्ठ कैसे बोल तिष्ठते बोलना चाहिए प्रयोग तब कथम परस्मय पदम परस्श्मय पद का प्रयोग कैसे क्या श्री से भगवान व्याकरण को नहीं जानते थे क्या जा? केवल व्याकरण पढ़े नहीं वो ऐसा लगता है तो ये शंक आ गई तब तो उत्तर दे छो भंग भया जानते व्याकरण क्यों नहीं जानते वो जगत गुरु है वो कृष्णम बंदे जगत तो व्याकरण जानने वाले जगत गुरु कैसे होंगे जानते छंद भंग होगा करके यो बत, यो अवति नंगते छंद बिगड़ जाता क्योंकि अनुष्टुप छ है तो अनुष्टुता आठ अक्षर होना चाहिए गुरु होना चाहिए ये लघु होना चाहिए गुरु हो जाएगा एक आ जाए तो दुई मात्राए गुरु हो जाएगा इसके वजह से छ वगैरह ठीक नहीं होता दोष माना जाता है में इसको लेकर वो परस्परता प्रयुक्तिहा पाठांतर हेतु यदि यो निष्ठति ऐसा पाठ हो यो नु नंगते ऐसा पाठ हो तो परस्पर तो ठीक ही होगा पाठांतर हो कहें जहां योगतिष्ठति के साथ में योगुतिष्ठति हो पाठांतर हेतु बाधितावृत्ति मात्र अनुष्ठान होते हैं बाधितावृत्ति मात्र से अनुष्ठान है रहना माने भी क्या है बाधिता पहले में रहता था वैसे रहना पर आ गया अभी रहना भी नहीं है उसका वृत्तात्मकता में क्या रहना होगा बाधितावृत्ति है कारण काराकार परिणता गुणा विषयाकार परिणतेशु तेजु प्रवृत्तिर मम पश्य अचलतया कूटस्थिआत्मनो न जहाँतींगति का आकार मैं इंद्रियों के आकार में जो गुण है चक्षुरादि गुण गुणों का विषयाकारपरिणत गुणेश विषयाकार से पिणत गुण है विषय तमगुण के पिणाम योग प्रवृत्ति प्रवृत्ति मानी चक्षुरादी इंद्रियगुण विषय विगुण एक हो गए दूसरे गुणों की प्रवृत्ति ऐसा समझता है वो प्रवृत्ति नामाम मेरी प्रवृत्ति नहीं वहां विश्व में मेरी प्रवृत्ति नहीं कहा ऐसा देखता हुआ जानता हुआ अचलतया कूटस्थ अचल भाव से कुटल दृष्टि वाला जो है कूटस्थ दृष्टि वाला है निष्क्रिय दृष्टि वाला जो बना हुआ आत्मा जहाती ऐसा दृष्टि वाला आत्मा को त्यागता नहीं वो आत्मा करके विश्व की तरफ नहीं होता ये कहा निंगते करते ही है न इंगते विचलित नहीं होता अपने स्थिति से विचलित नहीं होता विषय आने पर भी क्यों विषय आने पर राग द्वेष के माध्यम से हमें प्रेरित करते हैं जहां द्वेष न हो वहां पर प्रेरित नहीं प्रेरित नहीं कर सकते विषय उसी को ऊपर में सवार हो जाते हैं जहां रागद्वेश बैठा हो अंतर्गत में राग द्वेष भरा हो उसके भी विचलित कर देते हैं विषय जहां रागद्वेश नहीं है आत्मभाव में जाने के बाद रागद्वेश का अभाव उस काल में विचलित नहीं कर सकते अंगतिकार तो यही है गुणातिथ से लिंगांतर महा गुणातिथ का अन्य भी हेतु है, है। आचरण और भी है एक ही शिवक में कहा गया इतना ही नहीं और भी है कहना चाहते हैं किंच करके कहा हुआ है सम दुख सुख अस्वस्थ समलोष्ट स्मकांचना तुल्य प्रिया प्रियोधीर तुल्य नितात्म संस्तुति सम दुखा, सुखा दुख सुख स्वस्थ सबोष्टा कांचन तुय्य प्रिया प्रियोधीर तुल्य निंदात्म संस्तुति सम दुख दुखम चुख सुखदुखे समेय से सने सुख दुखचेषा सुख में जितने महत्ता देता है दुख में है दे अथवा दुख में जितने परेशानी मानता और सुख में भी उतना ही माने समान दृष्टि है समान दृष्टि का सुख दुख भाव का अभाव हो तभी हो पाएगा जहां सुख दुख होता हो उस स्थान में न रहे मन के दायरे में रहने पर सुख दुख के शिकार आएगा बनेगा मन के दायरे से ऊपर होने पर सुख दुख का अभाव कहां देखा सुख ने में देखा है यह दृष्टान है सुसुख में हमें कोई वैसे सुख होता है ना दुख भी नहीं होता कितने भी परेशानी जागृत में हो उस स्थिति में चुपचाप हो जाता है शांत हो जाता है कहा सुषित माने सुख दुख के दायरे से ऊपर है उस स्थिति में उस काल में उसकी माने व्यवहारिक दृष्टि से बोल रहे हैं उससे भी ऊपर की स्थिति में, में। के, कहा सुख दुख होगा दूरी अवस्था में सुख दुख है सम सुख दुख कहा समान है सुख दुख जिसका मान मन के दायरे से ऊपर है जो व्यक्ति मैंने के मन के दायरे में जब तक रहेगा सुख दुःख के घरे में आएगा सुखी दुखी होगा तो मन के धर्म मत, मन के साथ तो आधार मन के धर्म अपना धर्म मानता है सुख दुख को स्थिति है जिस काल में मन को छोड़ दिया होता है मन से ऊपर की स्थिति में सुख दुख का मतलब ही नहीं वहां सब सुख दुख कहा सुख दुख में समान दृष्टि वाला स्वस्थ स्वस्थ में स्थिति थे स्वस्थ अपने आप में बैठा हुआ है पहले दूसरे के आप बैठता था कहा बैठता था शरीर में मनुष्य हो करके बैठा हुआ था थवा मन में जहां भी बैठा हो इस काल में स्वस्म तिष्ठित्व अपने आप में रहता है आत्माभाव में हो इसलिए समान हो जाता है सुख दुख वहां होता ही नहीं वहां सुख दुख क्या होना वहां समान है समलोष्टास्म कांचना लोस्ट अस्म स अस्वा, कांचन स लोस्टास्म कांचना असम समोस्टास्म कांचना कांचना यश्य तीनों के समान है जिसका लोस्टा उसको बोलते हैं पहले जमाने में कच्चे घर होते थे ना भोजन करने के बाद में उसकी लिपाई करनी होती थी जूठा हो जाता घर आजकल तो पानी डालते हो गया तो पोचा मार दिया ऐसा नहीं तो उसको सफाई करनी होती थी उसमें दो तरह से पहले गोबर मिट्टी पढ़ा करके उसको पहले जो जूठा उठा लेना उसके बाद में फिर मिट्टी से लिपाई करना ऐसे करते थे अब दूधी के हाथों में करते हैं तो तो जूठा उठा करके फेंकने वाला जो मिट्टी का ढेला होगा उसको लोस्ट कहा जाता है फेंकने के काम है और कोई काम नहीं आता वो एक वस्तु है और दूसरा है अश्व मन पत्थर पत्थर और तीसरा कांचन मान सोना तीनों में समान बुद्धि है जिसकी जिससे जितने अंश में लोस्ट है जितने अंश में पत्थर है उस, उतने अंश में सोने को उतना ही समझता है जब तक मन के दायरे में रहता है भेद समझेगा सोना कीमती है ही तो कोई काम का नहीं समझता मन के दायरे से ऊपर आत्मभाव में स्वस्थ है अपने आप में बैठा हुआ है त्रिगुणातीत व्यक्ति तो तीनों में समान बुद्धि वाला हो जाता है वो व्यक्ति ऐसा आचरण उसका होता है वो तो कोई भाव रहित तो हो जाता है अपने आप में पहुंचने पर गुणातीत का लक्षण आचरण है ये और तीन हो गया समख स्वस्थ समलोषात्मक तीन विशेषण तीस चौथा है तुल्य प्रिया प्रियो प्रिय प्रियम च अप्रियम च प्रिया प्रिय तयो तो तुल्य, तुल्य यसे दोनों के दोनों समान है जिसका प्रिय पदार्थ अप्रिय पदार्थ दोनों के दोनों समान हो जिसको मानी कीमत नहीं वहां कीमत कहां तक मन के दायरे तक इनके किमत होता है ये प्रिय है अप्रिय है वही तक उसकी स्थिति उपरकुणातीत व्यक्ति मन में नहीं स्वस्थ है स्वस्थ स्थिति स्वस्थ पहले अस्वस्थ था दूसरे में रह रहा था अस्वस्थ अस्वस्थ को करने के लिए दवाई दारू करते दवाई दारू करके क्या करते हैं स्वस्थ बनाना पहले है।, है पहले की स्थिति प्राप्त कर रहा है स्वस्थ होना माने क्या है पहली पूर्व स्थिति को प्राप्त वही है जो विघ्न था उसको हटा दिया दवाई बने यही काम होता है और स्वस्थ हो गया बोलते हैं क्या बोलते हैं अब अपने आप पर पहुंच गया ऐसा बोलते हैं बिहार में भी तो तुल्य प्रिय प्रियो कहा तुल्य है प्रिय प्रिय दोनों जिसका गुणातित व्यक्ति का लक्षण ऐसा हो जाता हो सब तुल्य प्रिय प्रिया कहा धीरा धीर है धैर्यशाली है और तुल्य निंदा संस्तुति तो कहते हैं तुल्य है निंदा और आत्मा की संस्तुति मानी प्रशंसा में भी तुल्य हो निंदा चुति संस्तुति ते तुल्यश वो दोनों को दोनों तुल्य है समान है जिसके जितने अंश में निंदा हो उतने अंश में प्रशंसा को निंदा के जितने वो देता है ज्यादा वो नहीं देता वो समझता है निंदा मेरी नहीं है किसकी है शरीर की है, आत्मा, है आत्मा की निंदा नहीं आत्मारम यही निंद जो निंदक व्यक्ति है सामने यदि आत्मा की निंदा करता हो निंदी स्वयं में भाई वो निंदा अपने आप करें क्यों निंदक की आत्मा और निंदा की आत्मा दोनों की आत्मा भेद तो है नहीं आत्मा एक ही है यदि आत्मा को दृष्टि दि, से निंदा करते हैं। तो स्वयं की निंदा कर रहे हमारे क्या बिगाड़ा उन्होंने ये दृष्टि से सोचता वो व्यक्ति शरीरम यदि निंदन थी साहय से जना मामा यदि शरीर की निंदा करते हो ये शरीर को लेकर के निंदा कर रहे हो दो ही तत्व है आत्मा और शरीर यदि आत्मा की निंदा करते हैं निंदक लोग तो अपनी निंदा कर रहे हो क्यों आत्मा तो एक ही है निंदक की आत्मा और निंद व्यक्ति की आत्मा भेद तो है नहीं एक ही शरीर में यदि निंदा यदि शरीर की निंदा करते हो सहाय ते जनाम ते जनाम सहाय सहयोगी है मेरे बोलो यदि शरीर की निंदा हम भी तो प्रात काल से सायन काल से इसकी निंदा करते रहते हड्डी मार्ग पुतला है ये है सो है ऐसा बोलते रहते हैं बलबूत्र का थैला है यही तो बोलते हैं तो हमारे लिए सहयोगी हो फिर क्या निंदा करने से दुखी होना दुखी होने की बात ही नहीं व्यवहार दृष्टि में भी शरीर दृष्टि में होते हुए भी निंदा को इस तरह से लिया जाना चाहिए साधकों को मन यदि जन परि तो समे नन्व प्रयत्न सुलभो यमनु यदनुहो में श्रेयोर्थि नस्तु पुरुषा परितुष्टि हेतु दुखार्जिता निधना पर ऐसा मन में संतोष प्रकार करना चाहिए साधकों को शरीर दृष्टि होने पर भी मन निंदय मम निंदा मन निंदा मेरी निंदा से मन निंदया मेरी निंदा के द्वारा यदि दूसरे की तृप्ति हो जाती हो आनंद मिलता हो मंदिंदयादि जन परितोष में तो संतोष होता हो मेरी निंदा से निंदा करने से संतोष होता हो नन्व प्रयप्त सुलभ हो यम अनुग्रहों में बिना प्रयत्न सुलभ हो गया मुझे ये कि मेरे यद अनुग्रह अनुग्रह मेरे पर इन्होंने अनुग्रह किया कृपा किया मेरी निंदा मेरी निंदा से उनको संतुष्टि मिलती हो तो मेरे अनुग्रह है कृपा है उनकी क्या कृपा है श्रेय थे नस्त पुरुषा परितुष्ट जो कल्याण से वाले वाले से होते है ना दूसरे के संतोष के लिए आनंद देने के लिए दुखार्जिता भी धनानि परित्याग बड़े कष्ट से आर्जन किया वो धन भी त्याग देते हैं दूसरे के संतोष के लिए दे देते हैं तो मुझे कुछ देना देना नहीं मेरी निंदा से संतोष मिलता हो तो अनुग्रह नहीं मेरे ऊपर कृपा है उनकी ऐसा समझता है सागर सतत सुलभ दैने निसुखे जीवलोके यदि मम परिवादा प्रीतिमापनौति कश्चित परिपद तो यथेष्ट मस्तम्षम तिरोगा जगत ही बहुत दुखे दुर्लभ प्रीति योग ऐसा साधक के मन में ऐसा आना चाहिए शरीर दृष्टि में होने सतत सुलभ मन्य निःसुखे जीवलोके सुलभता क्या है यहां जीवलोक में संसार में सुलभ क्या है दैन्य सुलभ है दीनता सुलभ है उदारता है दीनता सब रो रहे दीनता सुलभ है संसार में सतत सुलभम दैन्य, दीनता की सुलभता है में, जीव जीवलोक में दीनता की सुलभ है दीनता जीवलोक यदि माम परिबाधा पृथ्वी अस्तित जो दीनता जहां है तो दीनता के अभाव उनके मन में, में मेरी से हो जाता हो आनंद मिलता हो यदि मोह परिवार यदि मेरी निंदा के द्वारा परिवार प्रीति माप्रोति कहते जहां सुलभ ही सुलभ है क्या दीनता ही सुलभ है जहां जीव लोग में वहां मेरी निंदा से उनको संतोष यदि मिलता हो तो परिवत तो यथेस्तमत समक्षम तिर जगत ही पर बहुत दुखे दुर्लभ प्रीति योगा कहा हुआ है तो ऐसे यदि उनको आनंद मिलता हो मेरी से क्यों दीनता से भरा हुआ संसार है इसमें यदि उनको संतुष्टि मिल जाए तो परिवत के सह जितने बोलना निंदा करना जाए करें मेरी मत समक्ष मेरे सामने निंदा करें अथवा परोक्षम मत समक्षम तीरो बा, तीरवा परोक्ष दूर जागे निंदा करें पीठ के पीछे करें अथवा पी, साम, मुख्य सामने करें करें निंदा करें क्यों उनको संतोष यदि मिलता हो दिनता से भरा हुआ संसार में तो संतोष मिलता हो तो। जगत ही बहुत जगत कैसा है बहुत दुख वाला है महावत महावत बहुनी दुखानी इसमें जगत जगत में दुखी दुख है उसमें यदि मेरी निंदा करके उसको शांति मिल जाती हो तो मेरे सामने करें निंदा अथवा मेरी पीठ पीछे करें करें खूब करें शांति मिल जाए हो तो ऐसा कहा है तो निंदा निंदात्मक संस्कृति तुल्य निंदात्मक संस्कृति यहां बोल रहे हैं निंदा और आत्मा की संस्कृति माने शरीर की निंदा शरीर की प्रशंसा ये दोनों में समान हो जो माना प्रशंसा में हर्षित भी नहीं होना उदासीन वृति होने पर एक काम चलेगा नहीं तो नहीं होगा और निंदा में दुखी भी नहीं होना स्थिति होना स्थिति है ये गुणातीत व्यक्ति का ही पहचान है यह उसका आचरण ऐसा होता है कोई निंदा करे तभी उसमें फर्क नहीं पड़ता कोई स्तुति करे तभी फर्क नहीं पड़ता स्थिति है और संसारी जो होते हैं कोई प्रशंसा करते तो फूल जाता है महाराज उत्तरकाश में आप ही है और कोई है नहीं बस हो गया काम हो गया कल्याण उसका बस का रास्ता अपना लिया उसने ऐसा फूल जाता है किंतु जीवन बहुत पुरुष ऐसा नहीं गुणातीत व्यक्ति दोनों को तुल्य समान दृष्टि से मानता है और ये कहा हुआ है भाष्य में हुआ सम दुख सुख समुख सुखा कहा माने समय सु, दुख सुख है यश समान है सुख दुख जिसके जिस व्यक्ति के समान है सुख दुख गुणातीत व्यक्ति का ही हो सकता है जब तक शरीर भाव में है हो नहीं सकता विचारवान शरीर भाव में रहते रहते गुणातीत अवस्था में पहुंच करके सुख दुख में समान बुद्धि वाली हो जाते हैं हमें वह आचरण करना है कैसे हम पहुंचे वहां उनका तो स्वभाव बना हुआ है गुणातीतों का हम अभी गुणे के घेरे में हैं तो हमारे लिए आचरण सीखना है कैसे पहुंचना है वहां क्यों ज्ञानी का जो लक्षण होता है साधक के लिए साधन होता है समय मान समान है सुख दुख दुख सुख जिसका कहा ये दुख सुख सुखा कहा समान है सुख दुख जिसका ये स्वस्थ है प्रसन्न है कालुष्य समाप्त हो गया जब देह इंद्रिय के घे में होता था कालुष्य था राग आदि दोष थे यहां अब नहीं है प्रसन्न अवस्था में होगा स्वे आत्मनिस्थित का अपने आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है उस काल में गुणातीत पुरुष इसलिए वहां प्रसन्न होता है प्रसन्न रहता है प्रसन्नता के लिए दृष्टान सुसुप्ति कोई विषय नहीं वहां फिर भी सुख मिलता है कहा सुसुप्ति वहां कोई भंडारे भंडारे कोई सुख मिलने वाला नहीं है भोजन पानी कुछ नहीं मिलता फिर भी आनंद है और यहाँ खाते खाते भी रो रहा है तृप्ति नहीं यहां जब तक मन के दायरी में होते तब तक तो स्थिति है ये जागृत स्वप्न में सारा खेल सुसुप्त में जब नहीं था उसके ऊपर क्या होता जो अज्ञान भी रहो जिस अवस्था में अपने आप पे बैठा हो कहा वहां पर ये होगा प्रसन्न होता वहां दूसरा विशेषण उसका है स्वस्थ हो गया तीसरा विशेषण तुल्य प्रिय प्रिय कहा प्रियम च अप्रियम च दो वस्तु एक प्रिय वस्तु होता है एक अप्रिय होता है प्रियम च अप्रियम च अच्छा ऊपर वाला समलोषात्मक समान है लोष्ट बने जो घर पोता हुआ जो मिट्टी होता फेंकने का काम होता कोई काम नहीं उसको कोई कीमत नहीं है और पत्थर थोड़ा सा कीमती होता है उससे दीवार चीन आदि का काम आएगा और सोना अति कीमत है समान है दृष्टि इन्हों में जिसकी मानी ऊंची नीच भाव समाप्त है जिसका यही है समलुष्ट आश्मान लोस्टम चमांच अस्म मैंने पत्थर प्रथमा केव अस्मा अस्मा चमे वृत्ति का चमे मांगने वाले ऐसे माध्यम है सब कुछ चाहिए पत्थर चाहिए मिट्टी चाहिए नजारे क्या चाहिए रुद्राष्टा अध्यायी में है ना सप्तम तो अध्याय में लोष्टम चा अस्मा चा और अस्मा और कांचरम चा और को सोना ऐसे समान है जिसके दृष्टि में समान है माने कीमत के ध्यान नहीं है उसके वस्तु दृष्टि में है वो केवल कीमत जीवों की दृष्टि है कीमत सारी ईश्वर ने कोई कीमत नहीं लगाया किसी ने हाँ जीव ने लगाया सारी कीमत अच्छा बुरा बनाया जीव ने ईश्वर जैसे है एक सृष्टि बनाई पंचभूत तैयार कर दिया बस इतने काम है ईश्वर की सृष्टि है जीव के द्वारा तो भोग्य है अपने भोग्यता के लिए वो जीव ने जो विवाह पर कीमत डाल दिया इसलिए जीव ये कीमत जितने में जीव का लगा है वो कीमत है इसलिए प्रतिदिन कीमत बदलते रहते हैं ईश्वर की सृष्टि पंचभूत है उसी को बिगड़ना नहीं कुछ नहीं जब करते हुए उसी को बिगाड़ता रहेगा इधर उधर करता रहेगा जीव तो समान है लोष्टा अश्म कांचन जिसके दृष्टि में कहा समानी जिसका समान है यश जिसका हो सामलोष्टास्म कांसन उस व्यक्ति को कहा गया समलोष्टा समलोष्टन तुल्य प्रिया प्रिय कहा त्रिलो है समान है प्रिय तो अप्रिय प्रिय एक प्रिय वस्तु है एक अप्रिय वस्तु दोनों में समता हो जिसकी कड़वा पीते समय में मुख बिराड़ता नहीं हो रसगुल्ला खाते समय में लाल गिरा टपकाता ना हो प्रिय और समान दोनों प्रिय प्रिय तुल्य प्रिय प्रिय समय ऐसे का समान है प्रिय और अप्रिय व्यक्ति जिसका स्वयं तुल्य प्रिय प्रिय उसी व्यक्ति को कहा जाता है तुल्य प्रिय प्रिय धीरमन धीमान बुद्धिमान है वो कैसा है बुद्धिमान है बुद्धिमान हो तुल्य निंदात्मक संस्कृति का अपनी निंदा और अपनी संस्कृति में प्रशंसा दोनों में तुल्य समान दृष्टि वाला हो और शरीर दृष्टि बदलकर हो नहीं पाएगा वो वो आत्माभाव में जाने के बाद भी होगा सब काम जब तक शरीर दृष्टि में होगा हो ही नहीं सकता स्थिति ऐसी है हमारे जीते जी शरीर भाव से ऊपर पहुंचा हुआ व्यक्ति होता है त्रिगुणाधिक व्यक्ति अभी जीवन मुक्ति अवस्था में हो किंतु तो विचार से ऊपर है सादा जीवन हो उची विचार हो लिखा हुआ होता है जीवन साधा होना चाहिए और विचार उची होना चाहिए विशेषता यही तो तुल्य निंदात्म संस्तुति कहा अपने निंदा और स्तुति में समान वाला हो आत्मसि से कहा वो दोनों तुल्य निंदा आत्मसि से जिसका है दोनों के दोनों समान है निंदा और स्तुति दोनों के दोनों ऐसे जिस सन्यासी का ऐसा हो स तुल्य निंदा आत्मसि का वो ऐसा है वो अब यहां क्रियापद आई नहीं बुराती तो सब उचित आगे कुछ लोग उसी को गुणातीत कहा जाता है पुरुष लोग का भी अनु कर रहा है इसका भी वही करना है क्रियापद वही उच्चती क्रिया वही है वही गुणातीत कहलाता है, है ठीक है वो देख रहा है तय समत्वम उन दोनों में समता क्या है सुख दुख समान तयो मने उन दोनों में समता क्या है रागद्वेश अनुत्पादकता या रागद्व उत्पादक नहीं बनते उसके बाद रागद्वेश नहीं है यदि रागद्वेश होता उस स्थिति में सुख दुख को भे कर देता राग है। रागवेश का अभाव है मन के दायरे उसका, उसका अल्प क्या है अपने विचार से यद्यपि अज्ञानी की दृष्टि में शरीर में जीवनभूति अवस्था में है कि विचार से ऊपर की स्थिति में उसकी है स्थिति ऊपर है तयो मान सुख दुख जो सुख दुख सुख दुख, दुख, दुख, दुख, दुख, दुख, दुख है दोनों में रागवेश अनुपादक दया राग द्वेश उत्पन्न सुख उसके लिए राग उत्पन्न नहीं कर सकता और दुख द्वेश उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिए सुखीय अभिमान अनास्व कर सुखीय तो, तो बुद्धि नहीं मेरे है करके नहीं है ये सुख दुख मेरे हैं बुद्धि नहीं उसको उस देखता ये है। है ऐसा ये इंद्रयोग में अंतकरण में सुख दुःख ऐसा समझ रहा हूँ शरीर भाव से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति की चर्चा है ये सुखी तो मेरे अपना पना मानी ही है सुख दुःख में तो दूसरे में देखता है आप उसको वो तो स्वस्थ है अपने आप स्थित है वो अनाज पद तो कहा तो अभिमान नहीं वहां सोए तो तो इसलिए समान दृष्टि होती उसकी आगे स्वस्थ माने प्रसन्न बोला भाषिककार ने स्वस्थ स्वस्थ उसका में प्रसन्न होता है व्यक्ति क्यों राण व्यवसादी कालुष्य नहीं है मन के दायरे से ऊपर की स्थिति में है वो व्यक्ति प्रसन्न तुम्हारे स्वास्थ्य याद अप्रच्युतिर अभिकृत हो अपने स्वास्थ्य से स्वास्थ्य से बिजली नहीं हो अपने स्वरूप थी है वहां से बिजली तोते ही रागद्वेश जाएगी जा आ जाएगी रागदेश बैठे हुए प्रसन्न तुम्हारे स्वास्थ्य याद अपने स्वास्थ्य से अप्रच्युत अभिकृत तुम कहते अप्रचित होना फिसलना नहीं निर्विकार अवस्था में होना होता है वो एक कहा विद्वत दृष्टिया प्रिया प्रिय असमव भी लोकदृष्टिया दृष्टि में आश्रित है ज्ञानी के दृष्टि में तो प्रिया प्रिय पदार्थ है ही नहीं आत्मवाद में जाने वाले का वस्तु ही नहीं कहाँ प्रिय कहाँ अप्रिय इस त्री गुण ने हर तीनों गुण से ऊपर की अवस्था है उसकी तो वहां उसके दृष्टि से तो वस्तु है ही नहीं फिर फिर भी लोकदृष्टि में आश्चित लोक दृष्टि को लेकर के कहा अन्य लोगों में देखा जाता है प्रिय और प्रिय दो पदार्थ होते हैं इसमें नहीं है यह लोक दृष्टि को लेकर वास्तव उस प्रिय प्रिय वस्तु है ही नहीं बोलना व्यर्थ है लोक दृष्टि सामान्य जनों की दृष्टि में कहा गया प्रिय प्रिय यहां होते हैं वहां नहीं है कहना है कहा इत्यादि सबसे कहा, कहा था प्रिया प्रिय तुल्य समय से कहा था है। प्रिया प्रिय ग्रहण न गृहता कांचनादीना ब्राह्मण परिप्राजव पृथक ग्रहण करते हैं प्रिया प्रिय ग्रहण आगे प्रिय और अप्रिय पदार्थ का ग्रहण से सोना आदि कहा था समलोष्टाश में कांचन वो भी तो आ ही गए ना लोस्ट कांचन में कोई प्रिय है कोई अप्रिय है तो प्रिय प्रिय शब्द जब बोल दिया तो वो भी आ गए थे फिर समलोषासाश में कांचन व्यर्थ दिखता है प्रिय प्रिय ग्रह से वो भी आ जाते हैं वो भी प्रिय और अप्रिय दो तरह के पदार्थ दिखाया वहां भी अप्रिय है लोष्ट अप्रिय है कांचन तो प्रिय प्रिय से आ जाता वो फिर उसको अतिरिक्त क्यों कहा प्रश्न उठता है विचारों मन पर प्रश्न उठता है तो, तो कहते तो हैं प्रिया, प्रिया, प्रिया, प्रिया प्रियो ग्रहण ना प्रिया प्रिय ग्रहण है श्लोक पे तुल्य प्रिया प्रियो धीरे कहा हुआ है तो इसके द्वारा में कांचनादि पदार्थ जो लोस्ट अस्म कांचन ये भी आई गए प्रिया प्रिय ग्रहण के द्वारा आने पर फिर क्यों दोबारा कहा करें ब्राह्मण परिराजक न्याय है शरीर से ब्राह्मण है और सन्यासी भी है इसी प्रकार वो प्रिय भी है और अप्रिय भी है और सोना और लोस्ट में बहुत कीमत दिखा करके कहा गया प्रिया प्रिय तो सामान्य प्रिय प्रिय होंगे किंतु वो बहुत अंतर वाले हैं एक फेंकने का काम एक सुधारने का काम का वाले हैं दोबारा कहा गया माने प्रिय प्रिय दोनों है वहां और सोना आदि बहुत कीमती वस्तु दिखाया ब्राह्मण परिपराजक जो को बोलते हैं शरीर से ब्राह्मण हो जाति से और सन्यासी भी हो उसको ब्राह्मण परिपिराजक बोलते हैं इसी युक्ति से कहा गया माने दो दो बातों से दृढ़ कर दिया गया यह सन्यासी सामान्य सन्यासी नहीं कैसा है ब्राह्मण है ऐसे कहा जाता है जैसा इसी प्रकार यहां सोना आदि में ऐसा कहा गया ब्राह्मण पर, परिप्राजक न्याय लगा दिया ये कहा ठीक है निंदा दोषोक्तिर आत्मस आत्मा गुण कीर्तन करें निंदा तुल्य निंदा आत्मसु थी तो निंदा मैंने क्या है दोष दिखाना निर्दोष व्यक्ति में दोष दिखाना निंदा व्यक्ति निर्दोष है दोष मर देना उसके ऊपर आरोप करना ये निंदा और संस्तुति आत्मसंस्तृति में आत्म गुण कीर्तन मारे जहां गुण नहीं है वहां भी गुण का आरोप करना गुण का कीर्तन करना ऐसा आत्मा के गुण का कीर्तन करना यह आत्मसंस्तुति कहा जाता है तो आत्मसंस्तुति करती है और भी है मानापमान यो तुल्यो तुल्यो तुल्य तुल्यो भित्रि तुल पक्षयो नापमस्तु्यु्यो पितापम तु्य मनमच अपमच मना तय मनापन मान सन्मान और अपमान ये दोनों में तुल्य समय वाला हो वो होता है गुणातीत व्यक्ति ऐसा होता है मान अपमान तुल्य माना पमाने तुल्य तुल्य तुल्यश्य जिसके माना अपमान दोनों को तो तो समान है जिसका सम्मान करने पर फुलता भी नहीं अपमान करने पर दुखी भी नहीं होता इसी ऐसी गुणातीत व्यक्ति का लक्षण यह है हमें वहां पहुंचने की कोशिश करना है हमें विसाधक हैं गुणातीत नहीं हम वहां पहुंचना चाहिए थी थी। उनका जो स्वभाव बना हुआ है वो तुल्य है मान अपमान में कितु हमारे लिए साधन है वो अपनाना चाहिए कोशिश करना चाहिए क्या अर्थ होता है मानव और मानव तुल्य है तुल्य मन समान तुल्यो मित्र आदि पक्ष हो शत्रु मित्र में समान भाव व्यवहार दृष्टि से जो शत्रु मित्र होता है वह समान भाव जिस दृष्टि से मित्र को देखता उसी दृष्टि पर शत्रु को देखता जिस दृष्टि से शत्रु को देखता उसी तरह मित्र को देखता संभव कैसा होगा वो गुणातीत होने पर ही हो सकता है वह शत्रु मित्र दोनों नहीं है व्यवहार में शत्रु मित्र है वहां नहीं उस समान उस तरह का होता है हमें व्यवहार में भी उस समान से चलना चाहिए वहां पहुंचने के लिए सीधी बात यह है सर्वरंभ परित्याग आरंभ आरंभते थी आरंभ जो जो किया कार्य किया जाता है उसको आरंभ होते सारे कर्मों का त्यागने वाला कोई भी कर्म नहीं करता कर्म बंधन के कारण ही समझता सर्वार्म परित्यागी सबके सब चेतन सब में आर्म कर्म है सबको त्यागने वाला चाहे कोई भी कर्म हो सबको त्याग दिया सन्यासी होगा सर्वरम परित्यागी गुणातीत सब उच्च रे सभी कर्मों का कर परित्याग करना जिसका स्वभाव बन गया नहीं प्रत्यय लगा हुआ है छुप्याशी गुणातीत सब गुणातीत उच्च ओपन गुणातीत कहा जाता है ये तीन श्लोकों को द्वारा गुणातित पुरुष का लक्षण है आचार हिमाचार का अर्थ कर दिया है अब एक प्रश्न आ जाता है कथम चैतान अतिवर्त इनका अतिक्रमण अधि, कैसे करेगा इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में देंगे दास्प का मान अपमान तुल्य समो निर्विकार मान अपमान दोनों में तुल्य में समान है निर्विकार है विकृत नहीं होता सम्मान में हर्षित भी नहीं होता विकृत में दुखी भी नहीं होता तो तुल्यो मित्रि पक्षों का मित्र पक्ष शत्रु पक्ष अरिबाने शत्रु दोनों पक्षों में समान है यद्यपि उदासीना भवनती के कुछ लोग ऐसे होते हैं स्वाभिप्राय से उदासीन होते हैं अपने अभिप्राय से शत्रु मित्र भाव नहीं रखते किंतु तो दूसरे के दृष्टि में शत्रु मित्र भाव मैंने आ जाते उनमें दूसरा देखता है कोई शत्रु रूप में देखता है कोई मित्र रूप में देखता है उसको देख अपने तरह से तो शत्रु मित्र भाव नहीं कुछ लोग ऐसे हैं अन्य के दृष्टि से शत्रु मित्र बने हुए होते हैं अन्य लोग ऐसा शत्रु या मित्रभाव करते हैं रखते हैं अज्ञानी लोग यद्यपि उदासीन भवन कहती कुछ लोग उदासीन होते हैं अपने दृष्टि से स्वभाव से जो महात्मा है अपने दृष्टि से किसी शत्रु मित्र भाव नहीं है किंतु तो संसारी जो होंगे उनको और शत्रु मित्र भाव करते हैं? करेंगे स्वाभिप्राय अपने अभिप्राय से उदासीन होते हैं कुछ लोग अपने अभिप्राय से शत्रु मित्र भाव से रहता है कुछ लोग किंतु तथापि फिर भी पराभिप्राय दूसरे के अभिप्राय से शत्रु मित्र बनते हैं वो दूसरे व्यक्ति उसको शत्रु या मित्र समझता है पर्याभिप्रायण मित्रि पक्ष मित्र और पक्ष के समान हो जाते हैं शत्रु मित्र भाव जैसे हो जाते हैं स्वयं की दृष्टि में नहीं है किंतु अन्य के दृष्टि में ऐसे बन जाते हैं देखा है यदि तुल्य हो दोनों पक्ष में तुल्य है मित्रि पक्ष हो पराग, पर, पर दृष्टि से भी तुल्य है वो समान है ऐसा कहना है आगे कहा सर्वार्म परित्याग कहा सारे के सारे कर्म को जिसने तिलांजलि दे दिया था त्यागना स्वभाव बन गया कर्म बंधन का कारण है ये समझता है हमारे कैसे कर्म है दो प्रकार फल देने वाले कर्म तो होते दृष्टा दृष्टार्थ आने एक दृष्टा विषय प्रयोजन दृष्टा है यही कर्म करे यही फल मिल जाता है और दूसरा माने परार्थ है अदृष्ट फल वाले हैं स्वर्ग आदि में मिलने वाले फल है मृत्यु के पश्चात कोई मृत्यु के पहले यही फल मिल जाता है ऐसे कर्म है जिसका फल यही मिलता है दृष्ट और अदृष्ट अर्थ माने प्रयोजन वाले जो कर्म होते हैं दो प्रकार के कर्म हैं दृष्ट प्रयोजन अधोजन को लेकर कर्म होता है यही कर्म होते हैं कर्म यानी आरभ्यंते आरंभ किए जाते हैं कर्म किए जाते हैं आरम्भ किया जाता है उनके लिए आरंभ कहा सर्वारंभा सर्वशब्द से दृष्ट और अदृष्ट फल वाले दोनों प्रकार के कर्म और आरम्भ कर्म है वो सर्वान आरम्भान परितुम शिले से जितने भी कर्म हैं परित्याग करना जिसका स्वभाव बन गया चाहे काम्य कर्म हो चाहे सिद्ध कर्म हो नित्य हो या वित्त सारा कर्म त्यागना का स्वभाव बन गया जिसका ऐसा हो उसी को कहते हैं सर्वार्भ परित्यागी देहा धारणादर निवित मित्र फिर कुछ भी नहीं हो तो फिर देह धारण का भिक्षाटन आदमी बंद हो जाएगा सर्वारुगप प्री त्यागी भिक्षाटन भी नहीं हो तो फिर देहधारण कैसे होगा आगे जीवनभूति अवस्था का अनुभव कैसे करेगा वो प्रश्न उठता है कहते हैं देहधारण मात्र निमित्त व्यतिरिक्यागी अर्थ करते हैं सर्वारुग प्रत्यागीषा का अर्थ देहध धारण का जितना निमित्त है शरीर के जितना उपयोग है उतना भिक्षा अधिक नहीं देह धारण मात्र जो निमित्त है उससे अतिरिक्त रूप से सभी कर्मों का त्याग देता है इतना कर्म रखता है प्रभास पास जिससे व्यधारण हो सके इसे अतिरिक्त कर्म जितने बजाय सबको त्याग देने का स्वभाव हो गया जिसका ऐसे हरबारित्यागी कहा जाता है गुणातीत सब उच्च है वो वही पुरुष ये तीन श्लोकों में कहा गया लक्षण जिसके पास हो वही गुणातीत कहा उदासीन उदासीन से लेकर के यहाँ तक जो तो कहा गया जिसका लक्षण बताया है वही गुणातीत होता है कहा उदासीनव इत्यादि यहाँ से आरंभ हुआ था ये प्रकार कहाँ से उदासीनवासी गुण विचालित से आरंभ हुआ था उदासीनव इत्यादि गुणातीत तो स उचित यहाँ तक जो कहा गया अंतम उदासीनव से आरंभ करके गुणातीत स तक ये तीन श्लोक में जो कहा गया अंतम उत्तम जो कहा यावत यत्न प्रयत्न साध्य है साधकों के लिए किसके स्थिति प्राप्त जो हो गया उसमें तो स्वरूप स्वभाव बना हुआ है प्रयत्न जैसे हवाई जहाज चलाना हो चाहे साइकिल चलाना हो दो तरह जिस तो अब सीख गया पूरा शुभ्र सीख गया उसके लिए स्वाभाविक बन गया कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता स्वाभाविक रूप से होता है जिसको सीखना है बहुत संभल के चलना पड़ेगा इस प्रकार यहां भी है तो उदासीन व्यवस्था से लेकर के गुणात सत्य तक जो कहा हुआ है इतने उत्तम यत्न सावत जब तक यत्न सा, प्रयत्न साध्य है ये सब प्रयत्न से सिद्ध होगा करते करते होगा प्रयत्न साध्यवत सन्यासी ना उठ सकते जब तक माने प्रयत्न के द्वारा साध्य है अभी साध्य अवस्था में है सिद्ध नहीं हुई है तब तक सन्यासी के द्वारा उसको कर्तव्य तो मानना चाहिए करना चाहिए हमको इन साधनों को अपनाते रहना चाहिए जितना हो सके धीरे धीरे करके ये समभाव आदि लाना चाहिए गुणातीत तो साधन ये गुणातीत तो साधन है को करना चाहिए भूतम तो वही जब स्थिर हो जाता है एक काल विषि हो गया ये साधन स्वभाव स्वभाव बन गया जब स्वसंवेद्यम उसका दूसरा नहीं जानता ये साधन मेरे में पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ स्वयं जानता स्वसंवेद्य है होता है स्वसंवेद्यम सत्य स्वसंवेद्य होता हुआ गुणातीतोत्त लक्षण गुणातीत ये पूर्वोक्त तो, तो तो जो लक्षण है जितने वे उसको लक्षण हो जाता है उसका उड़ादित व्यक्ति पुरुष का लक्षण बन जाता है स्वभाव बन जाता है और पहले साधन अवस्था साधक अवस्था में साधन बन जाते हैं है तो हमारे जैसों के लिए साधन बने हुए होते हैं साधन है इसको अपनाने की कोशिश करना चाहिए द्रोह को हटाते चले वहीं किसी के लड़ाई शरीर आदि के झगड़े में न पड़े अपने आप में बैठने की कोशिश करे स्वस्थ बोला हुआ है कीम्मत न दे किसी में कीमत न दे कीमत देने पर विराग दोष आ जाती है छोटा बड़ा बना आ जाता है कहीं भी कीमत न डाली जीव सृष्टि है कीमत ईश्वर ने किसी को कीमत नहीं दिया सोने का इतना कीमत पत्थर का इतना कीमत कहा लगाए ईश्वर ने यह जीव नहीं अपने अनुकूलता प्रतिकूलता की बातें से लगाया हुआ है वस्तु दृष्टि से देखे कीमत दृष्टि से न देखे इत्यादि ये साधन है हमारे सबके लिए और जो पहुंचे हुए लोग हैं उनके पुरुष के लिए लक्षण है उनका ऐसा है जैसे चित्रप्रज्ञ का लक्षण बताया था द्वितीय अध्याय में उसी प्रकार यहां भी है वहां चित्र प्रज्ञा में जो तो पहुंच चुके हैं प्रज्ञा की थीर हो गई उनके तो लक्षण है और हमारी प्रज्ञा अभी स्थिर नहीं हमको स्थिर करने के लिए प्रयत्न करना है यही सही यहाँ भी है ये कहा समय हो गया ठीक है फिर देखें वशिष्य ओ शांति